आज उनतीस नवम्बर 2018 गुरुवार का दिवस है और हर प्रकार श्रम के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हम जो दूसरा क्रियाधिकार ईश्वर प्रत्यपिजाचारिका का पढ़ रहे हैं उसके क्रियाधिकार के करीब अंतिम चरण में हैं जिसमें चार आनिक हैं और ये चौथा आनिक हम पढ़ रहे हैं पिछली बार तक हमने 10 सूत्रों पर चर्चा की थी ग्यारह सूत्रों उसके आगे के सूत्र यहाँ पर अपने लिखे हैं इन पर चर्चा करते हैं इन सब चर्चाओं में कुछ बातें मूलभूत हैं सबसे पहले तो हमको अपना लक्ष्य ध्यान रखना जरूरी है कि ये जो चर्चा कर रहे हैं इसमें हमारा लक्ष्य है कि परमेश्वर के स्वरूप को समझना जो हम भूल चुके हैं इसलिए उसको पुनः समझना यानी ऐसा नहीं है कि हमको कभी मालूम नहीं था हमें परमेश्वर का स्वरूप इसलिए मालूम था क्योंकि वो हमारा भी अनिवार्य स्वरूप है अनिवार्य मतलब निरपेक्ष पहचान हमारी स्वयं की जैसे हम कहें कि ये शरीर में हूँ तो हमको मालूम है कि शरीर नष्ट हो जाएगा कोई नाम हम कहें कि ये नाम मैं हूँ तो नाम शरीर के साथ चला जाएगा और नाम बदला जा सकता है या और कुछ भी रखा जा सकता था इसलिए वो आपकी निरपेक्ष पहचान नहीं आप कहीं इस गांव का इस देश का निवासी हूँ तो निवास स्थान में बदल सकता है मैं कहूँ मैं जवान हूँ तो बूढ़ा भी हो जाऊँगा यानी इनमें जितनी पहचाने हैं वो कोई स्थायी पहचान नहीं न शरीर न ना नाम न ना मन न बुद्धि न कोई गाँव न ये सारी हमारी पहचान सापेक्षिक पहचानें हैं इन सब के बीच में हमारी एक ऐसी पहचान है जो कभी नहीं बदलती मैं छोटा था तब भी शरीर को देखता था जवानी में भी शरीर को देखता था आज अभी भी मैं शरीर को देख रहा हूँ तो ये देखने वाला नहीं बदला देखने वाला वही है जो बचपन में भी शरीर को देखता था इस संसार को देखता था दुनिया को देखता था वैसे ही जमाने में भी देखता था और आज आज भी देख रहा हूँ वृद्धावस्था में भी देख रहा हूँ तो जो स्थिति हमारी बदली है वो शरीर की बदली है मन की बदली है बुद्धि की बदली है बुद्धि विकसित हुई और अंत में भ्रष्ट हो जाती गाँव हमारा एक था बदल गया दूसरा हो गया इसलिए कोई भी हमारी वास्तविक पहचान अगर हम अंतर चिंतन करें तो हमारी एक पहचान है वो देखने वाले की पहचान जिसको हम कह सकते हैं हमारी आत्मा जो इस संसार को देखती है इस शरीर को भी देखती है इस मन बुद्धि को भी देखती है और इन सबको ऊर्जा भी देती है और न केवल इतना वरण इन सबकी जनक है हमारा शरीर उस आत्मा की वजह से है हमारा मन बुद्धि उस आत्मा की वजह से चल रहा है और ये संसार ये भी उस आत्मा की वजह से ही संसार है अब एक बात बताएं अगर आपके आसपास कोई भी नहीं हो आपके घर में आप अकेले हैं अड़ोसी पड़ोसी सब छुट्टी पे गए हैं कोई भी नहीं है पूरी कॉलोनी खाली पड़ी है आपने घर में रोटी बनाई तो किसके लिए बनाओगे खुद के लिए बनाओगे यानी अगर आप कोई क्रिएशन करते हो तो किसके लिए करते हो खुद के लिए करते हो परमेश्वर भी पूरे ब्रह्मांड में अकेला था जबकि ब्रह्मांड भी नहीं था जबकि वो अकेला था अस्तित्व के रूप में वो परमेश्वर अकेला था तो जो परमेश्वर जब ब्रह्मांड को बनाएगा तो किसके लिए बनाएगा जब अकेला ही है तो किसके लिए बनाएगा खुद के लिए बनाएगा किसी और के लिए तो नहीं बना सकता क्योंकि और कोई है ही नहीं तो किसके लिए बनाएगा वो इसलिए वो उसने जो ब्रह्मांड बनाया वो अपने लिए बनाया एक सुंदर फूल बनाया अब हम कहते हैं कि सुंदर फूल बना हुआ है तो ये सुंदर फूल को देखने वाला कौन है जिसने बनाया और किसके लिए बनाया खुद के लिए बनाया तो देखने वाला ही तो परमेश्वर है यानी किसी भी शरीर को देखे चाहे एक वो सुंदर फूल को देखे चाहे संसार को देखे चाहे शरीर को किसी भी चीज़ को अगर कोई देखता है देखने से तात्पर्य आँख से देखना नहीं है कान से सुनना नहीं है चमड़े से छुना ही नहीं है वरन परसेप्शन है यानी किसी चीज़ का अनुभव लेना जैसे हम अगर संगीत का अनुभव ले रहे हैं भोजन का अनुभव ले रहे हैं या पुष्प की सुंदरता का अनुभव ले रहे हैं या ठंडे हवा का आनंद ले रहे हैं तो ये आनंद लेने वाला कौन है या परस्यू करने वाला यानी उसका अनुभव करने वाला कौन है इस समस्त अनुभवकर्ता के रूप में परमेश्वर खुद ही उपस्थित है क्योंकि अगर वो उपस्थित नहीं है तो वो फूल की सुंदरता उसने क्यों बनाई तुमने रोटी क्यों बनाई खाने वाला कोई दूसरा है ही नहीं तुम खाना ही नहीं चाहते तो बनाते ही नहीं उसको अगर संसार की खूबसूरती नहीं देखना होती तो खूबसूरत संसार बनाता ही नहीं उसने बनाया है तो देखने वाला वो अकेला ही है क्योंकि दूसरा तो ही नहीं इसलिए वो स्वयं ही इस संसार का रचयिता है और स्वयं ही इस संसार का आनंद ले रहा है क्योंकि दूसरा ही नहीं आप अगर संसार का आनंद ले रहे हो तो आपका तात्विक स्वरूप परमेश्वर है आपके भीतर जो देखने वाला है जो अपरिवर्तित जो इस फूल की सुंदरता देखता है सत्य ये है कि वो फूल की सुंदरता फूल में नहीं है वो फूल की सुंदरता आपकी चेतना में है वहीं वो चेतना में वो सौंदर्य प्रकट होता है फूल में कोई सौंदर्य नहीं अगर एक भी देखने वाला नहीं है तो फूल कैसे कहोगे कि सुंदर है और कौन कहेगा कि सुंदर है और किसके लिए वो सुंदर है अगर एक फूल जंगल में खिला है अब तक के दुनिया के सबसे खूबसूरत फूल है पर ये तभी कहा जा सकता है जब कोई एक ना एक उसका चश्मदीद हो एक न एक को उसको देखने वाला हो अगर एक ने भी नहीं देखा तो आप कैसे कहेंगे कि वहाँ पर सबसे सुंदर फूल है दुनिया का आपने दुनिया भर के फूल देखे हैं और उसको भी देखा है तब आप कह सकते हैं कि सबसे सुंदर फूल है पहली बात तो ये कि समस्त सृष्टि को देखने वाला समस्त सृष्टि का रचयता ही हो सकता और कोई दूसरा नहीं तो इस तरह हमारे तात्विक रूप से एक बात समझ में आती है कि हमारा चैतन्य का वास्तविक स्वरूप परमेश्वरी है क्योंकि उसी ने यह ब्रह्मांड बनाया है और खुद के लिए ही बनाया है और वो खुद ही उसका उपभोग कर रहा है कोई दूसरा नहीं है इसलिए अगर हम किसी चीज़ का उपभोग करते हैं तो ये हमारे अपने आत्मा के लिए करते हैं उपनिषद भी कहते हैं कि आपको आपके बच्चे प्रिय हैं वो बच्चे हैं इसलिए प्रिय नहीं हैं वरन आत्मा के लिए प्रिय हैं पत्नी पत्नी के लिए प्रिय नहीं है वो आपको आत्मा के लिए प्रिय है ये सुख सुख के लिए प्रिय नहीं है वो आत्मा के लिए प्रिय है तो संसार में जो भी प्रियता हमको दिखाई देती है वो सारी प्रियता उस आत्मा के लिए है यानी और कोई नहीं है कारण जिसकी वजह से वो प्रियता महसूस हो समस्त प्रियता की जननी आपकी चेतन्य है आपकी आत्मा है यहां पर हम जो क्रियाधिकार पढ़ रहे हैं ईश्वर प्रतिभिज्ञा का का वो क्रियाधिकार यही बतलाता है कि समस्त सृष्टि चैतन्य के द्वारा बनी है और इस क्रियाधिकार का जो हम चौथा आने पढ़ रहे हैं वो ये बताता है कि हमको क्या संसार में दो चीज दिखाई देती है कार्य दिखाई देता है कारण दिखाई देता है तो कार्य और कारण के बीच में एक रिश्ता होता है उस रिश्ते की क्या महत्ता उस वो रिश्ते का क्या महत्व अपन थोड़ा सा सोचने की बात है कि वो दो चीजें हैं क्या वो आपस में कोई रिश्ता स्वयं तय कर सकती वो रिश्ता स्वयं तय नहीं कर सकती क्योंकि दोनों जड़ वस्तुएं हैं लेकिन दोनों के बीच में रिश्ता कैसा है किसी चैतन्य की वजह से एक जगह अग्नि दिख रही है एक जगह धुआं दिख रहा है आप खाली धुएं को देख के अनुमान लगा सकते हो कि उसके नीचे अग्नि जल रही है क्योंकि हमको धुआं दिखाई दे रहा है तो धुआं हमको क्या दिखाई देता है परिणाम रूप से और अग्नि उसका कारण है अग्नि स्वयं जड़ है वो नहीं जानती कि मेरे से धुआं निकल रहा है धुआं भी जड़ है वो नहीं जानता कि मैं अग्नि से निकल रहा हूँ दोनों का रिश्ता किसने बनाया देखने वाले ने कि अग्नि से धुआं निकलता है अगर धुआं एकाएक जागृत हो जाए एकाएक उसमें चेतना आ जाए पूछे तुम कहाँ से आए तो बोले पता नहीं जैसे आप कुछ सारी मेमोरी खत्म हो जाए और किसी शहर में आप खड़े और पूछे आप कहाँ से आए तो पता नहीं कुछ, -कुछ मुझे मालूम नहीं मेरा इतिहास ही नहीं मालूम मुझे ऐसे अगर धुआं को पूछे तुम कहां से आए पता नहीं एकाएक अगर वो चेतन हो जाए तो पता नहीं उसको क्योंकि वो तो कहां से आया है उसके उद्गम उसको नहीं पता और न अग्नि से पूछो कि तुम क्या पैदा करते हो अग्नि नहीं जानती कि मैं क्या पैदा करती हूं लेकिन एकाएक चेतन हो जाए तो तुम पता क्या पैदा करते हो तो मुझे पता नहीं क्या निकला मुझसे तुमने थोड़ी देर पहले क्या पैदा किया था हमको नहीं मालूम क्योंकि दोनों जड़ है और इन दोनों के बीच में रिश्ता कि अग्नि से धुआं निकलता है ये रिश्ता किसने बनाया मनुष्य ने बनाया उसने एक चेतना ने रिश्ता बनाया कि अग्नि से धुआं निकलता है बीज से अंकुर निकलता है माता से बच्चा पैदा होता है ये जितने रिश्ते हमने संसार में देखे वो रिश्ते हमने बनाए मनुष्य ने बनाए चेतना ने बनाए और वही चैतन्य इस संसार का साक्षी है इसी संसार का दर्शक है इसी संसार को देखने वाला है तो रिश्ता जड़ से जड़ का नहीं होता दूसरी बात जड़ से कुछ भी उत्पन्न नहीं जड़ से चेतन उत्पन्न नहीं होता अगर जीवन को उत्पन्न करना है तो जीवन ही जीवन उत्पन्न कर सकता है जड़ से जीवन पैदा नहीं हो सकता क्योंकि जीवन चेतना है और वो चेतना सबको जन्म दे सकती है जड़ को भी जन्म दे सकती है और चेतन को भी जन्म दे सकती है, लेकिन जड़ से तो जड़ भी पैदा नहीं हो सकता एक पत्थर को अगर बरसों बरस सैकड़ों साल तक पटक रखो तो उससे कुछ और पैदा नहीं होगा इस तरह जो कार्य कारण का रिश्ता है वो समस्त रिश्ते का आधार चेतना है अगर चेतना ना हो तो कार्य कारण का कोई रिश्ता बनाना संभव नहीं है अब हम दूसरे दर्शनों की बात करें तो कुछ दर्शन कहते हैं कि संसार अणुओं से बना है कुछ बोलते हैं कि प्रकृति से बना है कोई बोलते हैं अज्ञान से या माया से बना है लेकिन ये सब जड़ हैं अज्ञान चाहे अणु चाहे प्रकृति ये सब जड़ है तो ये जड़ इस चेतन संसार को कैसे जन्म दे है जो माया स्वयं नहीं जानती कि मैं माया हूँ प्रकृति स्वयं नहीं जानती कि मैं प्रकृति हूँ तो किसी चीज़ को क्रिएट करने के लिए किसी चीज़ को बनाने के लिए आपके मन में उसकी इच्छा होना जरूरी है आपकी चेतना में उसकी इच्छा जागृत होना जरूरी है जैसे आप बनाने के लिए स्वतंत्र हो आपके पचास तरह का खाना घर में बना सकते हो लेकिन इच्छा जागृत होती कि आज एक काम करते हैं चलो अपन है ना आज अपन लड्डू बनाते तो आप बनाने के अंदर इच्छा अंतरात्मा में कहीं ना कहीं इच्छा जागेगी तो तभी तो बनाओगे और इच्छा किसको जागेगी जो चेतन उसी को इच्छा जागेगी तो जब इच्छा जागेगी तभी तो आप कुछ रचना करोगे जब प्रकृति के मन में कोई इच्छा नहीं जाग सकती जड़ होने के कारण तो वो चेतन को जन्म कैसे देगी या संसार में कोई भी क्रिएटिविटी कैसे करेगी एक पत्थर को आप मूर्ति बना सकते हो लेकिन वो चेतन ही बना सकता पत्थर के मन में इच्छा जाग सकती कि मैं बन जाऊँ हनुमान जी की मूर्ति कि मैं बन जाऊँ शिव जी उसके मन में ऐसी कोई इच्छा है उसका मन ही नहीं क्योंकि उसमें चेतना निम्नतम स्तर पर है मात्र उसके पास अस्तित्व है लेकिन चेतना माया के पूर्णता अच्छा देते इसलिए उसमें चेतना बिल्कुल भी नहीं है इसलिए जब तक कोई डायरेक्टिव नहीं होता है, जब तक अंदर से कोई दिशा निर्देश नहीं मिलता तब तक आप कोई क्रिया नहीं करते या कोई रचना नहीं करते आपका मन होता ठंडा मौसम आ रहा है चलो अपन स्वेटर बना लेते चलो अपन गर्मा गर्म खाना बना लेते लेकिन इस सब रचना के पीछे आपकी आंतरिक इच्छा इसलिए किसी भी क्रिया के बारे में हमने क्रिया अधिकार में इसके पहले पढ़ा भी था कि तीन स्तर होते हैं सबसे पहले तो अंदर से हमारी इच्छा जागृत होती है फिर हम एक संकल्प लेते हैं और उसके बाद में क्रिया करते हैं सांसारिक क्रिया करते हैं तीन स्तर होते हैं हमारे अगर संकल्प लेने के पहले इच्छा ना हो तो हम संकल्प भी नहीं ले सकते अगर इच्छा भी होती है कि आज लड्डू बनाया जाए लेकिन घर में शक्र नहीं है तो सोचें चलो छोड़ो संकल्प तो लिया लेकिन आज नहीं ले पा, कर पाएंगे फिर कल फिर हम नया संकल्प लेते कल सुबह से शकर लेके आएंगे फिर नया संकल्प लेते कि आप शकर लेके आएंगे और कल जरूर लड्डू खाएंगे लेकिन इसके लिए आपके अंदर एक इच्छा पैदा होना जरूरी और इच्छा चेतन में ही पैदा होती जड़ में पैदा नहीं होती इसलिए जब जड़ संसार से अपेक्षा करें कि प्रकृति संसार को जन्म दे देगी या अगर हम ये सोचें कि अणुओं से ही संसार बन गया या अज्ञान से बन गया तो ये जड़ सत्ताएं चेतन सत्ता को जन्म नहीं दे सकती ये एक हमारा एक स्पष्ट है कि जब तक कि अंदर से इच्छा नहीं होगी और इच्छा परमेश्वर का स्वरूप है जिसको हम इच्छा शक्ति बोलते हैं अगर उसके हृदय में कभी संसार बनाने की इच्छा जागृत नहीं होती तो संसार बनता ही क्यों और फिर हम यहाँ क्यों बैठे और तो कौन प्रश्न पूछता संसार बना है ये इस बात का प्रमाण है कि उसके हृदय में संसार को बनाने की इच्छा जागृत हुई तो इच्छा हमारे हम भी शिव के छोटे संस्करण हैं हम अपने आप को देखें तो ब्रह्मांड को समझ सकते हैं अपने शरीर के भीतर पूरा ब्रह्मांड है तभी ऋषिगण कहते थे कि यद पिंड तद ब्रह्मांड है जो हमारे शरीर में है वो ब्रह्मांड में है इसलिए हमारा शरीर ब्रह्मांड का एक छोटा संस्करण है इस्माल एडिशन है इसलिए ये शरीर हमारा ब्रह्मांड कहलाता है और इसी के अंदर वो शिव रूप से हमारी आत्मा है यह हमारी जो चेतना है वो शिव रूप में है इसलिए डायरेक्टिव हमारे शरीर से निकलता है हम ये कर लें वो कर लें अब हम अगली बात करते हैं कि संसार में आविष्कार होता है लेकिन ये अविष्कार कैसे हुए ये अविष्कार चेतना की रचनात्मकता नहीं है तो और क्या है अगर कोई चीज़ बनी तो उसके पीछे भी हमने चेतना को ही जिम्मेदार मानना जरूरी है क्योंकि जब वही तो अंदर से इच्छा पैदा करती है कि हम कुछ ऐसा करें फिर एक संकल्प लेते हैं फिर हम एक खोज या प्रयास आरंभ कर देते हैं और उसके बाद में वो सफल हो जाते हैं चाहे वो हवाई जहाज़ बनाया गया चाहे पुल बनाए गए कभी कोई जमाना से पुल होते नहीं थे फिर पुल बनाए गए हवाई जहाज़ बनाए गए मोटर गाड़ियाँ बनाई गई मकान बनाने की तकनीक बनी तो ये हर चीज़ हमको बुढ़ापे में दिखाई नहीं देता तो चश्मा ही ज्यादा हुआ ये सब चीज़ें आवश्यकता के अनुरूप चेतना ने संकल्प लिए कि हमको ये काम करना है और उस संकल्प के अनुसार क्रिया हुई लेकिन उस सबके पहले इच्छा हुई और वो इच्छा चेतना का ही अभिलक्षण है जब तक चेतना नहीं होगा तो क्रिया नहीं होगी यह हम क्यों इतनी बातें समझने का प्रयास यहाँ कर रहे हैं ताकि हम अपने वास्तविक स्वरूप को समझ सकें अपने आते से सबसे पहले ये बात करी कि हम अपने स्वरूप को भूल गए हैं जो हमारा अपना इसेंशियल नेचर अनिवार्य स्वरूप जिसको हम सब चीज़ को हटा दें कि शरीर बदलता जा रहा है उम्र बदलती जा रही है लेकिन इन सबके बीच में कोई स्थिर चीज़ है तो वह हमारी चेतना जो बचपन से आज तक हमको देखती आई है, है वही एक इसेंशियल नेचर है हमारा और वही हमारा परमेश्वर का वास्तविक स्वरूप है ईश्वर का वास्तविक स्वरूप हमारी चेतना अगर हम अंतर चिंतन करें तो अगर ऐसे बोले कि जैसे मेरे मुंह से आवाज़ निकल रही है अगर हम कहें कि आवाज़ कैसे निकल रही है तो बोला कि फेफड़े में हवा आ रही है और होठ और गला और जीवान मिलकर उसको कुछ शब्दों का रूप दे रहे हैं लेकिन हम कहेंगे कि हवा आकी हो रही है हम फेफड़े सिकुड़ते हैं इसलिए आ रही है सिकुड़ के हो रहे हैं इनको मस्तिष्क से संवेदनाएँ आ रही है कि इस तरीके से सिकड़ो होठों को भी वहीं से संवेदना आ रही है कि इस तरीके से हिलो तो ऐसा शब्द निकलेगा गले को भी वहीं से संवेदना आ रही है कि ऐसा करो लेकिन वो जो कहता है जहाँ से संवेदना आ रही है उसका नाम है हमारा मस्तिष्क जो इनको नियंत्रित कर रहा है हमारे शब्दों को हमारे सांस को हमारे हलचल को नियंत्रित कर रहा है तो ये मस्तिष्क को कौन नियंत्रित कर रहा है मस्तिष्क को हमारा मन नियंत्रित करता है हमारा मन कहता है कि हम ऐसा करें पाश्चात्य देशों में मन और मस्तिष्क को अलग नहीं माना जाता मन को वही माना जाता है कि मन और बुद्धि एक ही चीज है लेकिन भारतीय मनीषी दोनों को अलग मानते हैं मन अलग है बुद्धि मन क्या होता है एक संकल्प एक प्रस्ताव रखते और बुद्धि संकल्प लेती मन एक प्रस्ताव रखती है और हमेशा वो प्रस्ताव ऐसे रखती है आखिर आश्रम चले आज नहीं चलते आज ये सिनेमा देखें चलो रहेंदू नहीं देखते है ना आज मिठाई खा कि क्या करें नमकीन खा लेते ऐसा वो हमेशा प्रस्ताव रखती है और उसके साथ में उसका विलोम भी सामने रख देती ये प्रवृत्ति मन की होती और फिर हमारी बुद्धि तय करते कि नहीं नहीं आज तो अपन चल ही चलते यानी दो में से एक ऑप्शन आपको स्वीकार करना पड़ता और दो ऑप्शन जब होते हैं अगर हम उस अंतरात्मा से उन दो ऑप्शनों का यानी जो दो विकल्प है हमारे पास उन दो विकल्पों का विश्लेषण करें तो उपनिषद कहते हैं कि उनमें से एक प्रे होता है एक श्रेय होता है एक होता है जो हमारा शरीर हमारा मन पसंद करता है और एक ये होता है जिसको हमारी अंतरात्मा एंडोर्स करती पसंद करती ये ज्यादा ठीक है अब दोनों में जो व्यक्ति श्रेय श्रेय को हमेशा पकड़ता रहता है वो व्यक्ति जीवन में सफल हो जाता है और जीवन के पारलौकिक क्षेत्र में भी सफल हो जाता है और जो प्रेय प्रेय को पकड़ता रहता है वो शरीर और संसार और लोकोत्तर संसार तीनों का नाश कर देता है इस शरीर का नाश करके से हम हाँ कहते हैं कि मेरे को प्रेय है कि रोजाना बाजार में जाके नमकीन खाना मिठाई खाना तो मन को प्रिय है लेकिन श्रेय तो नहीं है क्योंकि अपने अंतरात्मा जानते हैं कि हम गलत कर रहे हैं श्रेय तो नहीं है इसलिए जब भी कोई भी दो विकल्प आते हैं मन में तो उनमें से हमको इतनी योग्यता निश्चित रूप से प्राप्त कर लेना चाहिए जबकि हम प्रिय प्रिय को छोड़ दें दूर कर दें और श्रेय को स्वीकार कर लें तो ये मन का स्वरूप है संकल्प और अपना प्रस्ताव देना विकल्प देना ऑप्शंस रखना और बुद्धि बुद्धि हमारी अंतरात्मा से ऊर्जा प्राप्त करती है और सीधे सीधे उस श्रेय को जानती है लेकिन कभी कभी वो मन से हार जाती है और हम न चाहते हुए भी वो काम करने लगते कोई भी अगर आप कोई गलत काम करने वाला से चोर से भी पूछो अगर वो ईमानदारी से बोल रहे हैं तो बोलेगा अंतरात्मा तो बोलती कि काम मत कर फिर हम उसके ऊपर टांग रख देते हैं अंतरात्मा के ऊपर और फिर कहते हैं छोड़ो हम भू के मरने से तो अच्छा है कि चोरी करें सारी दुनिया कर रही है दूसरे तरीके से करें हम इस तरीके से कर रहे हैं इस तरीके से वो अंतरात्मा की आवाज़ को ओवर रूल कर देता और इस तरीके से अंतरात्मा की आवाज़ को बाईपास कर देता उसके बाद में वो चोरी कर पाता अन्यथा कर ही नहीं सकता तो ऐसे ही हमारा जो स्वरूप है वो इन के पीछे खड़ा है जैसे बिजली का करंट वो अगर तुम्हारे को बिजली के स्विच में हाथ लग जाए और जान चली जाए तो भी करंट जिम्मेदार नहीं है और उसी करंट से तुम पंखा चला लो बिजली चला लो काम ले लो तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता वो तो निर्विकार रूप से अपना काम कर रहा है ऐसे ही आत्मा भी निर्विकार रूप से ऊर्जा देती है तुम चोरी का, का काम करो तो भी ऊर्जा देती है आध्यात्मिक का काम करो तो भी ऊर्जा देती है और वो तो आप पर छोड़ रखा है और इसी का नाम है स्वातंत्र्य जो परमेश्वर का जो सब सबसे बड़ा स्वातंत्र्य है उसका छोटा सा हिस्सा हमको भी मिला हुआ है अभी आप आए मर्जी से आए आज आते आते रस्ते में मुड़ता नहीं आते तो नहीं आते ये सीमित स्वातंत्र हमारा अधिकार है असीमित स्वातंत्र परमेश्वर का गौरव है और सीमित स्वातंत्र हमारा अधिकार है कि हम कुछ चीजें चाह के भी ना करें या करते करते हम रुक जाएं ये हमारी मर्जी और परमेश्वर जो चाहे वो कर सकता है क्योंकि उसके ऊपर पूर्ण स्वातंत्र है उसके पास उसके पास कोई अपोजिंग फोर्स नहीं है विरोधी बल नहीं है हमारे पास बहुत सारे विरोधी बल हैं अब हम कहें कि चलो हटाओ ये पे इसको हटाओ और रास्ता बना लो मालूम पड़ा रस्ते में पेड़ है हमारे में ताकत नहीं हम हटा सकते लेकिन ईश्वर जो संसार में करना चाहता है संसार को बनाना चाहता है बदलना चाहता है अपने में वापस समेटना चाहता है उसके लिए किसी तरह के बंधन की जरूरत नहीं है उसको अब इसके आगे हम जो संबंध की बात कर रहे थे कारण कार्य संबंध जिसको हम यहाँ पर अभी पढ़ रहे हैं कार्य कारण संबंध कि कोई कारण है उससे कार्य अब हम एक मिनट के लिए समझें संस्कृत में व्याकरण होती हम सब ने बचपन में पाँचवीं छठी सातवीं आठवीं पढ़ी होगी उसमें विभक्तियाँ होती वो खूब रटते थे अपन ने को से द्वारा के लिए से अलग होना विभक्तियाँ होती कर्ता कर्म करण अपादान संप्रदान ये अपन पढ़े हुए हैं तो इन में आप ये क्या हैं जितनी संस्कृत की जो विभक्तियाँ हैं जो कारक हैं और इनकी विभक्तियां हैं जो संस्कृत में सात कारक और आठवां संबोधन ऐसे आठ कारक माने गए तो ये जो कारक हैं इनमें आपसी रिश्ता कैसे तय होता है हम कहेंगे कि चाबी अलमारी के अंदर रखिए अब इसमें दो वस्तुएं हैं लोकेटिव केस बोलते हैं इसको सातवीं सप्तमी विभक्ति कि अलमारी के अंदर चाभी रखिए यहां पर क्या है दो वस्तुए हैं एक अलमारी है एक चाबी है चाबी अलमारी को नहीं पहचानती अलमारी चाबी को नहीं पहचानते यहां पर दो वस्तुएं हैं और दोनों के बीच एक संबंध है कि एक में दूसरी है अलमारी में चाबी है तो ये रिश्ता किसने तय करा इसको कभी ऐसा लगता है बहुत सुपर फिचल है हल्की फुल्की बात है लेकिन ये बात हम चिंतन करें तो वास्तव में बहुत गहरी है कि इन दोनों के बीच का रिश्ता तय किसने करा जब तक एक चेतन नहीं है न उस अलमारी का कोई अस्तित्व है न कोई उस चाबी का अस्तित्व है और न दोनों के बीच के किसी संबंध का अस्तित्व है अगर एक आदमी चाबी को अलमारी में रख के भूल जाए या दुनिया से चला जाए तो जब तक कोई आके उस अलमारी को चाबी नहीं खोलेगा अलमारी को नहीं खोलेगा उसको मालूम ही नहीं कि उसमें चाबी है क्योंकि चेतन ही उस दो के रिश्ते को तस्दीक कर सकता जब तक कोई चैतन्य नहीं है तब तक उनके बीच में कोई रिश्ता नहीं है इसके अलावा हम कैसा भी कहें कि जैसे कर्ता, कर्म करण राम ने श्याम को डंडे से पीटा यहाँ पे कर्ता है कर्म है डंडा करण है इंस्ट्रूमेंटल कैसे तो ये इनका रिश्ता जब हम कहें कि एक व्यक्ति को पीटा गया एक है पीटने वाला एक है औजार है जिससे पीटा गया इनका रिश्ता किसने तय किया इनके रिश्ते तय करने वाला मात्र एक चेतन ही हो सकता हम कहें कि वहाँ पर चित्रकार ने चित्र बनाया इसका रिश्ता जब तक हम एक चैतन्य नहीं है सामने तब तक हम रिश्ता तय नहीं कर सकते एक देखने वाला नहीं है हम स्वयं देखने वाला है स्वयं तय करता है कि मेरा चित्र है मैंने बनाया मेरा चित्र है वही चित्र कहाँ था पहले उसकी चेतना में था तो इसका मतलब कि जो चीज प्रकट होती है वो चेतना में पहले होती है और जब तक चेतना में नहीं है जब तक वो प्रकट नहीं होती पुनः हमारे गौरव को हम वापस याद स्मरण करते हैं कि हम जो रिए क्रिएट करते हैं जो रचना करते हैं वो हमारा क्रिएशन है वो हम शिव की तरह रचना करते हैं और वो हमारा मौलिक रचना हमारी मौलिक जैसे विश्व परमेश्वर की मौलिक रचना है ऐसे ही एक कविता एक कवि की मौलिक रचना है एक कहानीकार की कहानी मौलिक रचना है एक चित्रकार के लिए चित्र एक मौलिक रचना है जो न पहले कभी थी न कभी वैसी की वैसी होगी चाहे उसकी नकल हो सके लेकिन वो तो वो एक ही बात होगी ओरिजिनल तो एक ही बात होगी एक ही बार बनेगा वो चित्र एक ही बात लिखी जाएगी वो कविता और एक ही बात बनेगा वो जो संगीत उसके बाद जो कुछ बनेगा या तो उसकी नकल होगी इसलिए कहते हैं नकल के बारे में ये भी इसमें लिखा है कि जो रचित है उसको रचने में कोई गौरव नहीं है जो रचित है पहले से रचित है उसको रचने में कोई गौरव नहीं है गौरव तो मौलिकता में है कि मौलिकता और मौलिकता कहाँ से आती है चेतना से आती है क्योंकि वो चेतना ही है जिसमें वो मौलिक रूप से उपस्थित था एक चित्र जिसमें मौलिक रूप से उपस्थित थी एक कविता या एक कहानी जो बाहर उसको यह के रूप में आ गई पहले वो कविता किस रूप में थी मैं के रूप में थी यानी मैं भीतर जागू तो मेरे भीतर मेरे को कविता दिखती थी लेकिन जब मैंने उसको कागज पे लिख दिया और यह के रूप में आ गई इसको आईनेस से धिसनेस बोलते हैं यानी मैं से हटके यह पर आ गई यानी संसार यह रूप में जब आया तो पहले वो मैं रूप में था परमेश्वर के चेतन में मय रूप में उसको इस संसार की मात्र उसको कल्पना थी या इमेजिनेशन थी या इसको बनाने की इच्छा थी और वो इच्छा परमेश्वर के भीतर ही थी जब वो संसार अप्रकट रूप में था जब संसार बाहर प्रकट होता है तो यह रूप में आ जाता है वो कहेगा यह संसार लेकिन उसके यह के पहले वो मैं रूप में था है ना? जब तक वो हमसे अलग नहीं होता कोई उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकता खाली बनाने वाला उसको जानता है सिर्फ हम छोटे एडिशन हैं संसार के समय और अंतरिक्ष में रहते हैं इसलिए हमारे लिए बाहर भीतर का फर्क है परमेश्वर के लिए वो भी फर्क नहीं है क्योंकि उसके बाहर कुछ भी नहीं है उससे बाहर कुछ भी नहीं है जो ब्रह्मांड भी है उसके भीतर ही है और हम भी परमेश्वर के ब्रह्मांड के भीतर ही रहे हैं इसलिए न केवल हमारी अपनी चेतना जो कि परमेश्वर का शुद्ध स्वरूप है वरण समस्त ब्रह्मांड हमारा शरीर हमारा मन बुद्धि अहंकार धन दौलत मकान सब कुछ शिव ही है जो जड़ रूप में हमारे साथ चल रहा है तो शिव ने दो संसार बनाए हैं जड़ संसार और चेतन संसार चेतन संसार के रूप में आप खुद सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट कृति है परमेश्वर की और जड़ संसार के रूप में आपके शरीर से लेके पूरी दूर दूर तक का ब्रह्मांड ये दोनों फैलावा तो संसार का ये जो स्वरूप है इसमें कर्ता या नियंता वो आपके आत्मा के रूप में अंदर बैठा है इसको हम जितनी बार समझने का प्रयास करें उतना ये विचार पुख्ता होता चला जाता है इसलिए कई तरह से समझाया जाता है इसी बात को कि आप जो फूल देख रहे हो उसकी सुंदरता भी आपके अंदर से आ रही है जो आप ही ने बनाया है तो आपके ही लिए बनाया क्यों और दूसरा ही नहीं आप ही हो खुद अकेले तो आप अकेले के लिए तो बनाओगे परमेश्वर ने संसार बनाया तो कोई दो परमेश्वर तो थे नहीं चलो मैं बनाता हूँ तुम देखना ये तुम बनाओगे तो मैं देखूँ तुम खाना बनाओ मैं खा लूँगा वहाँ पर दो परमेश्वर थे एक ही था इसलिए उसने जो बनाया खुद के लिए बनाया तो फिर जो आनंद ले रहा है वो भी खुद ही है दूसरा हो ही नहीं सकता अगर उसने फूल बनाया तो फूल का आनंद लेने वाला परमेश्वर ही है अगर रोटी बनाई है तो खाने वाला ईश्वरी ही है इसलिए संसार में जो कुछ रचा गया है उसका उपभोग करने वाला उसका आनंद लेने वाला शिवा परमेश्वर के और कुछ भी नहीं है इसलिए कार्य कारण का हमको जितने संबंध दिखाई देते हैं जड़ का जड़ से संबंध दिखाई देता है वो जड़ का जड़ से संबंध मात्र हमारे चेतन की वजह से है चेतन ही है जो संबंधों को स्थापित कर सकता है और चैतन्य ही जो रचना कर सकता है कुमार मटका बना सकता है मिट्टी मिट्टी खुद मटका नहीं बना सकती कुमार मटका बना सकता है कुमार की चेतना में पहले वो मटका पैदा होता है कि मेरे को आज इतना बड़ा इस रंग का ऐसा मटका बनाना है तब उसको वो मूर्त रूप देता है मिट्टी लाता है उसको साफ़ करता है उसे पानी मिलाता है उसको चाक पे चढ़ाता है उसको घुमाता है उसको गर्म करता है फिर रंग देता है और लेकिन ये सब चीज़ उसके दिमाग में पहले से थी कि मेरे को ये मटका ऐसा बनाना तब वो उसको मटका मत्... को बनाने का उपक्रम करता है ये संसारिक क्रियाएँ क्रम से होती हैं ये अपन पहले भी जान चुके हैं समझ चुके हैं संसार के समस्त क्रियाएं समय के क्रम की मोहताज हैं क्योंकि वो समय के क्रम से बाहर नहीं आ सकता कोई सोचे कि पहले मटके को रंग लेता हूँ फिर बाद में बना लूँगा वो संभव नहीं है उसको पहले बनाना पड़ेगा उसके बाद ही उसको रंग सकता है ऐसे ही संसार की जो क्रियाएं अक्रम है वो परमेश्वर की चेतना में होती हैं वहाँ पर क्रम की कोई ज़रूरत नहीं है आप इसके आपके उदाहरण अपने भीतर में भी मिल जाएँगे अक्रम क्रिया आपको ऐसा लगता है हालांकि क्रिया ये क्रियाएँ ये अक्रम क्रिया के उदाहरण तो मोटे मोटे हैं जो में अक्रम क्रियाएं नहीं है लेकिन कल्पना में आप कर सकते हो कि नहीं मैं पहले रंग रहा हूँ फिर बनाऊंगा इमेजिन कर सकते हो कि पहले मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाएगा बड़ा भी हुआ नहीं है आप सभी कुछ इमेजिन कर सकते हो आपकी इमेजिनेशन की जो या आपको कल्पना करने की शक्ति है वो कल्पना भी रचना है आपकी क्रिएशन है आपकी और वो कल्पना करने की स्वतंत्रता आपके पास है ये भी परमेश्वर के स्वतंत्रता का एक हिस्सा है जबकि आप इमेजिन कर सकते हो संसार की सारी जो क्रिएटिविटी इमेजिनेशन से शुरू होती है कल्पना से शुरू होती है और क्रिया पर समाप्त होती है जब तक कल्पना नहीं होगी इमेजिनेशन नहीं होगा तब तक संकल्प नहीं होगा जब तक कोई क्रिया नहीं होगी इसलिए शुरुआत इच्छा संकल्प फिर क्रिया क्रिया संसार में समय के अधीन होती है। और भीतर परमेश्वर की चेतना में समय से मुक्त होती हमारे मन में जो क्रियाएं होती हैं वो भी समय के क्रम में ही होती हैं हम कहेंगे कि वो तो हमारी चेतना में हो रही है इसलिए समय के क्रम से मुक्त हैं ऐसा नहीं है क्योंकि हमारे विचार भी समय के क्रम से ही चल सकते समय से मुक्त नहीं हो पाते तो समय के आयाम से मुक्त नहीं हो पाते वो स्थिति तब आती है जब हम पूर्ण ध्यान में अपनी चेतना पर स्थिर हो जाते हैं जिसको तुरी अवस्था कहते हैं ध्यान करते करते जिसके आरंभिक ध्यान अपन यहाँ करते हैं कि किसी बिंदु पर ध्यान किया सांस पर ध्यान किया फिर धीरे धीरे उस ध्यान को हम प्रगाढ़ बनाते चले जाते हैं और जब हम अपनी चेतना पर ध्यान करके आत्मबोध की स्थिति तक पहुंच जाते हैं तो उस स्थिति में हम तुरी अवस्था में पहुँच जाते उस वक्त हमारा समस्त ज्ञान अक्रम हो जाता है या ना बिना किसी सिक्वेंस के बिना किसी कारण के बिना किसी कारण के वो ज्ञान हो जाते हैं हम संसार का ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कितनी भी किताबें पढ़ लें, जितनी पढ़ेंगे उससे कई गुना ज़्यादा अपठित रह जाएंगे संभव ही नहीं कि आप संसार की सब पढ़ लो और सभी भी पढ़ ला फिर नहीं लिख जाएंगे आपके जीवन के बाद भी लिखी जाएंगी। आप कितनी भी पढ़ लो आप संसार का ज्ञान पूर्ण प्राप्त कर ही नहीं सकते लेकिन जब आप अपनी चेतना का ज्ञान प्राप्त करते हो तो उस चेतना में समस्त ज्ञान समाहित है जो भूत भविष्य वर्तमान से परे है इसलिए समस्त ज्ञान का स्रोत है ये थ्योरिटिकल बात लगती है निश्चित आज अपन थ्योरिटिकल बात कर सिद्धांतिक बात है लेकिन ये सिद्धांत निश्चित रूप से समय के साथ परखा गया है ऋषियों ने अपनी अंतर चेतना से परखा है उन्होंने ध्यान में यह सत्य जाना है और ये सत्य में कोई संदेह नहीं है कि हमारी चेतना समस्त ज्ञान का सागर है और समस्त क्रियाओं का सागर है और समस्त रचनाओं का उद्गम है समस्त संसार की रचनाएं उसी चैतन्य से निकलती हैं और वही परम कारण है आज हम कह रहे हैं तो धुआँ कहाँ से निकला आगने से निकला तो धुआं अग्नि को सिद्ध करता है ये रिश्ता किसने बनाया हमने बनाया रचय्या की तरह हमने बनाया कि धुआं आगने से निकलता है अग्नि कहाँ से निकलता काष्ट से निकलती है काष्ट कहाँ से आई पेड़ से आई पेड़ कहाँ से आया बीज कहाँ से इस तरह अगर हम पीछे पीछे चलेंगे तो अंत में वहीं पर पहुंच जाएंगे जहां से प्रमाण की उत्पत्ति हुई है अभी हम कुछ भी कहते चले जाएं लेकिन हम कहें कि हम कहां से हमारे पिता से आए पिता कहां से आए उनके पिता से आए लेकिन ये श्रृंखला जहाँ पर शुरू हुई जहां से हम कह सकते हैं कि हम अवतरित हुए वो वही परम पिता है या हमारा आदि कारण है हमारा सबसे पुराना कारण है वही जहां से हम आए हैं और हमारे आने में शरीर पर शरीर इस मिट्टी से नए बनते गए चलते गए जैसे कि सोने से नए नए गहने बनते गए और मिटते गए फिर नए बनते गए मिटते गए ऐसे ही हमारा शरीर भी बनता गया मिटता गया लेकिन इसमें चैतन्य था वो अपरिवर्तित बना रहा और यही कारण है कि हमारा जो चैतन्य है एक खेल खेलना निकला था एक मेले में मनोरंजन करने निकला था और इसी में उलझ गया लेकिन इसकी आंतरिक इच्छा क्या है जैसे अपन ने एक बार बात भी करी थी कि एक पुष्प की आंतरिक इच्छा क्या होती जैसे फूल की आंतरिक इच्छा हमने पढ़ी थी कि वो उस धरती पर बिखेर दिया जाए जहाँ से कि अपना सिर कटाने वाले मातृभूमि पर गुजरते ऐसी हर एक की इच्छा होती तो हमारे आत्मा की क्या इच्छा है हमारे आत्मा की तो वही इच्छा है कि वो जहाँ से चली थी वो कहीं कहीं कहीं कहीं पीढ़ियाँ पिता से पिता पिता के पिता के ऊपर से चली थी वो वापस वहीं चली जाए क्योंकि इसे को नॉस्ट्रेलिया बोलते हैं आत्मा का नॉस्टेलजिया नॉस्टल्जिया का मतलब होता है घर वापस चाहने जाने की इच्छा जिससे क्या होता है कि हम सुबह सुबह बचपन में चार पाँच साल का बच्चा उसको जेब में पिताजी ने 50 रुपए दे दिए कि तो जाओ खेल कूद कर जाओ बाहर छुट्टी का दिन है मेले में घूमे आओ तो मेले में जाते जाते उसका मन लगेगा कभी झूला झूलेगा कभी मिठाई खाएगा कभी आइसक्रीम खाएगा भी खाएगा दोस्तों को खिलाएगा खूब मस्ती करेगा लेकिन शाम होते होते उसको फिर घर की याद आने लग जाती फिर वो रास्ता ढूंढता है कि कहाँ चलना है अपने को वापस घर ढूँढने का रास्ता क्योंकि अब मेरे पैसे भी खत्म होने को हैं सूरज भी ढलने को है कि मेरा रास्ता नहीं भूल जाऊँ उसको चाहे कितने दिन तक विस्मृत रहे कितनी देर तक भूल जाए उसको माँ बाप की याद नहीं आए घर की याद नहीं आए लेकिन शाम को जरूर याद आ जाती कि मेरे को घर जाना है क्योंकि मेरे पास अभी है पैसा भी खत्म हो गया दिन भी ढल गया रात को मेरे को डर लगता है। इसलिए ऐसे ही स्थिति आत्मा की खूब तरह तरह की योनियों में भटकता है कभी पेड़ बनता है तो कभी कुत्ता तो कभी बिल्ली तो कभी छपकर फिर आदमी बनता है आदमी बनता है उस स्थिति में उसकी स्मृति को लौटाने का प्रयास परमेश्वर करता क्या याद आ, अब याद कर लो यही ही संध्या है मनुष्य का जीवन ही संध्या है जब हमको घर की याद आना चाहिए हमको याद आना चाहिए कि हम कहां से चले थे तो वहीं चले जाए अगर अपनी याद आती तो हम फिर से वहीं भटक जाएंगे फिर से वापस अपने रास्ते पर चले जाएंगे इसलिए इस वक्त अगर हमको याद आ जाती है कि हम कहां से चले थे ये हमारा नॉस्टेल है हम यहाँ अगर कोई आध्यात्मिक का कार्य करने के लिए चार जन भी इकट्ठे होते हैं तो उसके पीछे हमारा आत्मा का घर लौटने का जो संकल्प है वही कारण है और कोई कारण नहीं क्योंकि यहाँ पर आन, ला के वो रास्ता ढूंढना चाहती है। किसी भी राह से वो चाहती है कि मेरे को रास्ता मिल जाए जैसे एक जल की एक बूँद है उसको पूछो कि आप क्या चाहती हैं क्या वो उसकी बूँद बनना चाहती है कि गुलाब के फूल पर पड़ी रहे क्या वो किसी विरने के आंसू बनना चाहती है कि किसी की आंखों में पड़े रहे वो उसकी पूछो तो बोले तो मेरे को कुछ नहीं चाहिए मेरे को तो वापस समुद्र में जाना रहे और तुम उसको छोड़ दो तो सत्य में समुद्र का रास्ता तय करना शुरू कर देती उसको जहाँ भी डालोगे नाली में भी डालोगे तो बहते हुए नदी में नदी से वो समुद्र में जाएगी तुम वो कितनी भी दिन कैद कर लो जैसे ही वो छूटेगी तो जो भाप बन जाएगी बादल बन जाएगी बरसेगी लेकिन फिर भी वो अंतम रूप से समुद्र में चली जाएगी ऐसे ही इसी का नाम मंगल विधान कहते हैं कि जो कुछ भी है वो परमेश्वर की दिशा में बह रहा है चाहे हमको विपरीत दिशा में बहता हुआ प्रतीत हो वरन उसकी वास्तविक यात्रा पुनः परमेश्वर की दिशा में होना तय है तो इस बात को हम अगर समझ लेते हैं तो मन से ये चिंता हट जाती है हमको कुछ समझ में नहीं आता हमको आत्मबोध कब होगा हमको ध्यान करने से क्या होगा लेकिन जब हम कुछ भी जो कर रहे हैं उसमें समय सीमा नहीं है शरीर भी सीमा नहीं है दिशा महत्वपूर्ण अगर हमारी दिशा सही है हमारा नोस्टल यही है कि हमको वापस परमेश्वर तक जाना है उसी चेतना में विलीन होना है तो हमारा ये परमेश्वर में विलीन होना तय है उस बूंद को आप कहीं भी पकड़ लो छूटते से फिर उसी दिशा में चल जाए ऐसे ही हमारे को कुछ भी कर लो आप अंतिम रूप से ईश्वर की तरफ जाना हमारा तय है इसलिए हमको यह एहसास आत्मबोध वही एक सबसे सहज और अंतिम तरीका है जिसके द्वारा हम उस चेतना के महासागर में समा सकते हैं और अपनी टेरिस्ट्रियल आइडेंटिटी सांसारिक पहचान समाप्त कर सकते हैं और हमारी एक वैश्विक पहचान ब्रह्मांडीय पहचान के मैं शिव वो हम उत्पन्न कर सकते हैं तो कभी कभी हमारे मन में एक अंतिम बात की ये विचार आता है कि मैं इस शरीर को छोड़ दूंगा तो मैं मुक्त कैसे हूँगा ये मैं छूटेगा तभी हम मुक्त होंगे क्योंकि हम ये ऐसा बचकाना प्रश्न है कि किसी ग्राम पंचायत के सरपंच को बोले तो हम प्रधानमंत्री बना दे तो फिर बोले मैं सरपंच के क्या करूंगा इसके लिए में मैं इस गांव का सरपंच हूँ क्या मेरे को त्यागपत्र देना पड़ेगा क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सरपंच बना रहा इस गाँव का और प्रधानमंत्री भी बन जाऊँ तो आप हंसोगे उस पर कि बेवकूफ़ है क्या इतना बड़ा आपको वो दे रहे हैं पद तो उसके लिए ये छोटे से पद को तो छोड़ना ही पड़ेगा जब आपको शिवत्ता प्राप्त होती है जब पूरे ब्रह्मांड के हम इकलौते वारिस होते हैं मालिक होते हैं जो ब्रह्मांड के जनक होते हैं तो उसको जानने के लिए इस शरीर के मैं को तो हमको छोड़ना पड़ेगा कि मैं तो आपका इतना छोटा सा है इस साठ सत्तर किलो में समा गया एक जरा से इतने से शरीर में समा गया लेकिन वो मैं तो इतना बड़ा है जो कहीं नहीं समाता उसमें सब समा जाते हैं तो उस मैं के लिए छोटे से मैं को छोड़ना जरूरी हो जाता तो यही हमारी क्रियाधिकार की बात है इसमें एक या दो लोग बचे हैं वो हम अगली बार देख के अब उसके बाद में हम आगम अधिकार यानि शास्त्र में क्या लिखा है इन बारों में वो पढ़ना शुरू करेंगे जो कि हमारे ज्ञानाधिकार पूरा हो गया क्रियाधिकार पूरा हो गया अब इसके आगे आगम अधिकार है जो छोटा है जिसमें दो आहानिक है और उसके बाद में अंतिम रूप से तत्व संग्रह अधिकार है यानी हमने जो कुछ भी यहाँ पर पढ़ा समझा उसका उपसंहार है तो इस तरीके से हम कोशिश करेंगे अगले चार पाँच हफ्ते में सब कुछ हमारी ईश्वर प्रतिज्ञा पूरी हो जाए उसके बाद जैसे कि सबकी इच्छा थी हम एक बार कठोपनिषद का अध्ययन करेंगे जो कठोपनिषद हमारे यानी भारतीय विद्वता का सबसे परचयात्मक पहलू जो पूरे विश्व इसको जानता है और विश्व उसका मनन करता है तो उस चीज़ को हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे बड़ा रोचक है कठोपनिषद बहुत ज़्यादा रोचक है न किसी कहानी से भी ज़्यादा रोचक तो उसको हम कठोपनिषद को पढ़ना इसके बाद शुरू करेंगे लेकिन अभी चार पाँच हफ्ते में हमारे जब तक ये पूरा हो जाता है गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण सदगुरुदेव की जय सखी सरकार की जय करुणतार की जय